अब देखो विचित्र बात कहते सो माया जो उसने रावण ने की वो आगे बताते हैं, लेकिन जो माया उसने रची सो माया रघुदी रही बाची वो जो माया रावण ने की वो भगवान ने समझ ली कि रावण माया को माया रघुवीर ही बाची रघुवीर मन एक भगवान राम नहीं समझा और लक्ष्मण कपिन सोमानी साची लक्ष्मण जी से लेकर के जितने बानर थे तो सबने उसको सब समझा अब ये समझ लो माया का तात्पर्य क्या है एक परमात्मा तो माया के सत्सुर को समझता है और जहां मकीसर के ईश्वर से परमात्मा के परमात्मा भाव से परम से जरा भी यद किंचित भेद उत्पन्न हुआ मत मायांचित भेद ये साथ दिया। शुरू हो गया बस वहीं से भय से से शुरू हो गया अब परम परमात्मा एकत्र दिए उसी भाव से भाव भावित होकर उसके अच्छा कहीं कुछ नहीं सब सब तक तो माया का राष्ट्र मानन और आया से माया से मुक्त है उससे छुटकारा लेकिन जहाँ ये हुआ तोश्वर मैं जीव व सत्यबोध में शंकराचार्य साथ कह देता है कोई ईश्वर और जीवन भेद मानता है तो मुक्त नहीं हो सकता और कुछ भी हो खूब तो भगवान की सेवा करे भगवान सब तो खूब भजन करे और खूब तो और सब पासन भले कितनी कुछ भी हो जाए पर तो मिल जाए भगवान की कथा सुन मिल जाए लेकिन मुक्ति जगह हो साथ साथ बात कर अच्छे लगे भरने धड़ी लगे साथ चक्रचार्य के भी कि भाई देखो अगर ईश्वर जीव में भेद मानते हो तो मुक्त तो नहीं हो सकते मुक्त होना चाहते हो तो ये बात को आखिर कहा करतेश्वर जीव में भेद कोई भेद ईश्वर जीव में जल्द कोई डी ईश्वर दो ऐसी बात आप कहते हैं क्या है स्थिति में बैठाने के लिए आप नीति करो विचार करो साथ हो लेकिन पहले इस बात को जो है देश को दर्शा के साथ में स्वीकार कर लो कि जीव ईश्वर में तात्तर तो भज नहीं है और न मुक्त होना तो चाहो तो बात दूसरी कहते भाई हमें मुक्ति नहीं चाहिए हमें अपने तो भगवान का भजन भजन करने में सिर्फ आनंद आता है और सच्ची बात है आनंद भजन करते रहो न मुक्ति इस तरह से ये क्रम चलता तो है तो कहते हैं यह माया जो है जब तो लक्ष्मण जी से शुरू हो गया ये बात जब उसकी माया जो है वो हो भगवान को तो पता चल गई कि माया है लक्ष्मण कपन सुची लक्ष्मण जी ने देखा की है और बिल्कुल सही माया है हम बात ही सब समझाता है सो माया रवि बी रही रवि बी रही बाथी बाथना के माने जैसे पत्र पढ़ ली तो बाथना चलाते अगर आपको हिंदी का कोई पुस्तक या पत्र आपको दिखाया जाए हिंदी आप जानते हो तो पढ़ लोगे और पढ़ लोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है लेकिन आपको मलयालम भाषा का एक पुस्तक आपके हाथ में दे दी जाए कहता हो तो उसमें आप पढ़ेंगे तो मलयालम भाषा उसमें पढ़ने में आप देखेंगे तो अच्छा दिखाई देंगे आप पढ़ ही सकते हो और आप पढ़ नहीं सकते आपके तो आपने कहा क्या है तो हटना अच्छा होगा तो कि उसमें प्रवेश नहीं हो सकता जैसे ये पढ़ नहीं सकते उसके अर्थ नहीं समझ सकते उसमें प्रवेश नहीं कर सकते एक पत्र नहीं उठा रहा जैसे की हम किसी भाषा को जो पढ़ नहीं सकते उसके अर्थ को नहीं समझ सकते ऐसी रावण की माया मान एक प्रकार की भाषा है जो हम लोगों से अपर्षित हाँ है हम नहीं जानते तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि रावण क्या निंदा कर रहा है इसलिए जैसे रघु दी रही बाची लक्ष्मण कत्न सुमानी साची और देखी कतन में खास कर अनिल माया की विशेषता ये है कि माया में ऐसे तो होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है तो और सब लगता है जैसे की टीवी में देखो तो पिक्चर आती है तो उसमें लगता है की इतने इतने आदमी है इतने साख रहे हैं इतने इतने ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं लड़ रहे हैं दौड़ रहे फाद गाड़ी में सवार आसमान हो रहे हैं जहाँ जा रहा जा सब उसमें सब दिखाई देता है दिखाई देता लेकिन है क्या वो वो समाया, है जो वैज्ञानिकों की माया है वो वहां है कोई नहीं वहाँ उसमें एक बड़ा पर्दा लगा करके सिनेमा हॉल में जाओ तो बड़े पर्दे के ऊपर तो जो जितने मनुष्य होते हैं जो उसमें पास होते हैं वो अपनी लाइफ साइड से दिखाई देते हैं पर्दा बड़ा होता है तो जितना मनुष्य अगर पांच छह फुटका है तो पांच छह उसके पर्दे के ऊपर दिखाई दे तो दिखाई देगा लाइफ साइज से दिखाई देगा तो लगेगा की बिल्कुल एक्चुअली उतने बड़ा पटार उतने बड़े आदमी उतनी बड़ी सवारियां उतनी बड़े पर्दे के ऊपर दिख रहे हैं टीवी ऊपर तो छोटे छोटे दिखेंगे आपको अपने माइंड से उनको बढ़ा करके मानना पड़ेगा कि मनुष्य बड़ा है या टीवी में इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन पर्दे के ऊपर तो दिखाई देगा आपको मालूम पड़ेगा बिल्कुल वैसे ही और प्रकार की जाओ चाहिए ऐसा लगता है की अगर कोई व्यक्ति दौड़ता चला रहा है तो मरते यही लगता ही आ रहा है हमारे पास अगर उसमें किसी ने बोली उधर से लेकर के हमारी तरफ करके उसने गोली बंदूक डाल दी और उसका धुआं निकलता हुआ वो आता है तो खाइड नीचे चल गया गोली आ रही गोली आ रही है लग जाएगी ऐसे कर तो घुटिगरी से अब ऐसा क्यों क्यों जो कर दे में दिखाई देता है उससे सब अगर कुर्दी ने मान लिया तो ऐसा लगता है बस गोली चली रही बस हमी को मार दिया ये उधर से सामने चली आ रही है करके इंजन चला रहा सामने से बरसा चला रहा तो ऐसा लगता है बस ही हमारे ऊपर इंटरवियर चली आ रहा है देख करके लेकिन थोड़ी देर में जब रेल निकल गई, गयी और बात खत्म हो गई और कुर्सी तो में से जो छपा हुआ निकल के कर अपनी कुर्सी को ऊपर चल जाए तो कहता देखो आस पास से लोग बात देखते होंगे क्या देखे आदमी है देखो धन्यवाद छुप गया तो रेल इसके ऊपर समझो माया ये है कि हारा के बाद कुछ नहीं है प्रकाश मात्र विकार अंधकार मात्रा दिखाई देता है इस प्रकार का लेकिन अगर उसे सत्य मान लिया तो भयभीत हो गए और वहां है कुछ नहीं केवल दिखाई पड़ता है और दिखाई मात्र को अगर उसने सत्य मान लिया तो भती का नाम माया है एक और परमात्मा है जिसको कि माया और उसकी सत्यता माया की सत्यता उसकी बुद्धि को स्वीकार नहीं परमात्मा स्वीकार नहीं करता कि माया जैसी कोई अस्तित्वान वस्तु है और वो कुछ करना कोई कार्य करती है तो उसका कोई प्रभाव होता उसके ऊपर परमात्मा पर कुछ भी नहीं है। लेकिन परमात्मा से भिन्न होकर जहां मन बुद्धि उत्पन्न हुए और वो अपने कार्य करने लगे तो बस गोईस उत्पन्न हो गया और फिर तो जो दिखाई देता है सुनाई देता है जो अनुभव आता है हिन्दी है मन बुद्धिगत है वो सब वो माया में है और वो सत्य रखने लगता है गो गोचर जानक मन सो जाय जाने माया है, है। है। जा माया है। माने इंद्रियों से जो कुछ दिखाई देता है सब माया है जहां मन को देते सब माया है जब माया है तो परमात्मा है परमात्मा है तो परमात्मा के लिए परमात्मा है ये इंद्रियों के लिए तो जगत है इंद्रियों को ही दिखाई देता तो जगत है तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये सबसे सर सबको इसमें रावण की माया सबने उनको लगने लगी सबको तो अब देखी कपिल निशाकरों की बड़ी सेना दिखाई दी इनको अब तो वो तुम भगवान ने सबको मार दिया था लेकिन रावण ने अपनी माया रखी तमाम निशाचरों तो तमाम निशाखरों की सेना खड़ी करी और फिर अनुपहित बहु कोशल धनी और रावण ने क्या किया की राम और लक्ष्मण का और रावण राम, राम लक्ष्मण नहीं हजारों हजारों राम रात राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण देखो सामने वो देखकर न रावण दिखाई दे और न और नहा दिखाई दे वहाँ दिखाई दे, दे निशाकर और राम रावण दोड़ार राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण तमाम खड़े हुए सामने अब बताओ ये बानर क्या कर अभी तक तो रावण के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं अब उनको दिखाई देने लगे राम लक्ष्मण खड़े अब वो ये अब ये बानर दो आक्रमण करे पत्थर लेकर के राम के ऊपर फेंके गया लक्ष्मण के ऊपर पत्थर तक देखा क्या तो जो ये बारह लोग रावण के ऊपर आत्मा कर रहे थे वो ठेके करके खड़े हो गए अब का ऊपर कैसे पत्थर मारा जो रावण है भी राम है बहु राम लक्ष्मण देखे मरकत कर भानु मरे अब डरे जब जब इतने राम लक्ष्मण देखे तो मरकर भाग मन अति बे सब कि इतने राम लक्ष्मण सामने ही खड़े युद्ध किया जाए जलचित्र लिखित तो समय तो लक्ष्मण जहाँ तो चित्र खड़े अब बस इनको यही सूझा की लक्ष्मण ये किनारे खड़े हो गए और देखने लगे ये सब क्या है बानर भागु सब वो भी किनारे खड़े और वो देखे की रामन की तरफ क्या नीता दिखाई देते कितने राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे है कितने ये बाघ निशा कर दिख ये सब जो है नहीं सब समझा लेकिन समय कि चित्र लिखित समेत होकर के खड़े हैं युद्ध कर ये तो ना कहते हैं ये सब दिखाई देता है अब देखो बहुत बातें कहने की नहीं अब हर बात हर चीज हर जगह आप उसको आध्यात्म करके बताते रहो कभी कथान विस्तार हो जाए कभी अंतर न हो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने मन से भी अर्थ लगाने की प्रक्रिया अगर भाग हो जाए तो अपने आप अपने सोचते रहो कि इसका क्या पार्थ्य हो सकता है यहाँ ऐसी भगवान ने क्या आपने देखा भगवान नहीं कहे हमारी सेना जितने भारत भारू तो ये सब कमाकर तो रमाकर देख करके ये सबके शब्द हैं ये है आप सभी होकर के इस तरफ करे ये तो युद्ध करना उन्होंने बंद कर दिया इनको समझे नहीं आता क्या करें क्या खाते सर साप हज सर सा भगवान ने धनस धारण किया और आगे स्वयं भगवान राम आगे बढ़े और उस माया का नाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं माया हरि हर मैने समा माया हरि हर हरि के मैंने हरि और हरि मैंने हरि माने इसका अर्थ तुलसीदास ने बता दिया कि हरि के मैने क्या है हर के माने हरि जो हरण करे तो हरी और क्या हरण करे माया हरण करे तो, तो हरि पर बाकी हमारी बुद्धि का हरण करे, हैं? हमारे हमारी सरण सम्पत्ति का हरण कर नहीं हरि के माने भगवान वो हरि जो माया का हरण करे तो माया हरि हरि और निमित मात्र माया तो अंधकार के समान है जैसे मान लो कमरे में खूब अंधेरा हो रात में यहाँ हो दस बजे बारह बजे खूब अंधेरा हो अब इतना अगर आपके साथ आत्म साहस हो तो कितनी हो क्षण मात्र माया है था। तो भगवान ने जो छात्र में वो माया सब अब इंदिरा माया जो हो सब समाप्त कर दो अरे मैं समय हर थी सरकार हमारे प्रचार नहीं और जितनी की बाल और फैला जितनी थी जहाँ माया हरा हो गई प्रसन्न हो गए अब देखो यहाँ माया का खेल देते तो माया के प्रभावी राशि ऐसे वर्णन करते हैं तो सबका कि आपको माया का रास्ता पता चल जाए है माया कैसे उत्पन्न होती है होती कुछ नहीं है सत्य कैसे लगती है और माया का जब प्रभाव होता है तो माया की बुधाई कैसे होती है विचित्र भी कैसे लगती है वो भी दिखा दिया इन बांधों के प्रतिक्रिया के द्वारा और ये भी दिखा दिया की अगर माया जो दूर होती है तो कैसे दूर होती है वो भगवान के पास से दूर होती है वो, शरू है। वो ही भगवान ही ज्ञान स्वरूप है वही भगवान जो अज्ञान को तो मिटाने वाला है अज्ञान मिटता है ज्ञान मिटती है माया हटती है ज्ञान का प्रकाश होता है माया गई। और जीवों को जो कब तक है नई चिंता के साथ कब तक है जब तक वो माया में पड़े हुए और माया को ही सत्य समझ रहे हैं और जहाँ उसे निवृत्त तो हुए तहाँ वहाँ सकता सारा दुख समाप्त माया के हरण होते ही सारा दुख जीवन का नाना प्रकार से प्रकार तो सब समाप्त सत्र को मोहा का शोक एक बचन उपनिषद का मेरे ग्र का मोहा जहाँ मोह नहीं है तत्र, शोका वो का एक अनुपच्यता ही अगर ये बुद्धि में सुनता है तो इस ज्ञान में इसमें क्या होता है तत्व काम होगा तो मोह हो तो तो तो हो तो कैसे हो सकता है अगर ये दिखाई देख होकर सर्वत्र विद्यमान हमारे कुछ नहीं है ज्ञान हो तो कहा हुआ सूर्य वचन में ऋषि पूछते हैं भला कहा चाहिए मन सर्वत्र दृश्य दिखाई दे परमात्मा सर्वत्र और कहीं कुछ नहीं भगवान ने माया घरण करके जिन्हें समाप्त माया समाप्त हो गयी तब कहते हमारा सबका शोक भी दूर हो गया हर के सकल हमारे कटे अनि मौर राम सब तन चय भोले बचन गवीर उसके बाद भगवान जो सबकी तरफ देख करके सबसे भगवान ने बड़ी गंभीरता से इस प्रकार से कि अच्छा तुम क्या करो द्वंद युद्ध देखो सकल अब तुम सब लोग हमारा द्वंद्व युद्ध देखो द्वंद युद्ध रावण थे और हम एक अकेला रावण रह गया है तो उसके ऊपर अब तमाम लोगों को मिल करके आक्रमण नहीं करना चाहिए अब जब एक व्यक्ति अकेला हो तो उसे एक को लड़ना चाहिए ये न्याय है युद्ध न्याय है तब कहते तुम सब लोग जो युद्ध मत करो तो खड़े हो देखो एक अकेला राम और एक अकेले हम बस इन्हीं का आपस में युद्ध आप होगा इस युद्ध को तुम देखना ये कहते कि भगवान हैं कि तुम लोग सब युद्ध करते करते थक गए हो तो थोड़ा तो विश्राम करो कर दोमें भी कहा कि आध्यात्मिक विकास आगे जो होता चलता है तब तो व्यक्ति को चित्त में विश्राम लगने लगता है अपने अंदर और फिर उसके बाद धीरे धीरे विद्या का विनाश आत्मज्ञान की स्थिति आत्मभाव में स्थित होना यह सब व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे करके इस प्रकार की स्थिति आनी लगती है उसी की तरफ संकेत है और भगवान वो हो, का विनाश करते हैं उससे युद्ध होता है आध्यात्मिक साधना में अंतिम साधना यही है कि आत्मा का परमात्मा का जो अपरोक्ष ज्ञान है या विज्ञान है उसके द्वारा अदित का नाश होता है अदिद्या का नाश होने पर होने पर एक परमात्मा ही सर्वत्र है और कहीं कुछ नहीं है अंतिम बात है जैसे जब तेरा रात में सोता है तो स्वप्न दिखाई देता है सपने में भला भी दिखाई देता है बुरा भी दिखाई देता है सुख भी होता है दुख भी होता है जब तक तो सपने देखते रहो तो सुख है दुख है समस्याएं हैं नाना प्रकार का सब कुछ है बहुत प्रकार की स्थितियाँ स्वप्न में देखने में आती है लेकिन जब तक है जब तक स्वप्न देख रहे हैं तब तक है और जा तो सपने की कोई समस्या जाकर पुरुष के सामने नहीं आती सपने में चाहे जितना उस व्यक्ति को क्लेश पाया हो जाकर अवस्था में आएगा तो कोई क्लेश नहीं सब बिल्कुल समान। जो सपने सिर काटे को ही दिन जागे दूर दुख होगी सपने में अगर किसी ने देखे के लागे होगी किसी ने हमारा सर काट दिया अब जिसका सिर कट तो बहुत दुख होगा स्वप्न लेकिन अगर चल गया था? कोई दुख की बात नहीं आता देखा सिर्फा ने हाँ बिल्कुल ठीक अब क्या दुख की बात सपने का सिर्फ थाने था। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति अविद्या में है अज्ञान में है बेहान है जीव भाव है नाम उपासन जगत को सब समझ रहा है तब तक इसकी हानिदार उसको मात्र तो देता है भले हुए को बड़ा मात्र तो देता है हरे ई तो है हरे बात है और ये नहीं है वो नहीं है आया आज दुनिया बनती है साथ और जहाँ जागे अपने आत्म स्वरूप में आ गए सारा माया समाप्त सा हो गया जहाँ समाप्त हो गयी न कहीं द्वेष न कहीं जगत है न संसार है अपने आप अपने अंदर देखता है एकमात्र परमात्मा आप माई सर्वत्र है तो जाग्ञ्या हो मिल जागे न दुर्ग कोई यही जब जहाँ मिल जा परमारथी प्रपंच भी होगी परमात्मा के मन जो है जिन लोगों ने परमात्मा को प्राप्त कर दिया वे तो जागते हैं और जिन परमात्मा को प्राप्त नहीं आत्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ वे सब क्या है मोह दिखा रहा देखे सपना के प्रकारा, बस बाकी तो सब मोह की आत्मा में सब सो रहे नाना प्रकार के स्वप्न देखा है और सपने देखा है नाना प्रकार के माने कहीं कभी तो कभी उनको सुख लग तो कहीं कहीं दुख लगता है आय हा विकास दुखी परेशान ये सब उसी में उठा रहता है। तो यह सब अब वो स्थिति कम व्यक्ति के अंदर परमात्मा तो की कृपा हो मोह की दूर हो आत्मज्ञान की स्थिति में आवे वो जब आवे तब आवे लेकिन पहले स्थिति विशेष का ज्ञान होना चाहिए की ऋषि मुन्न्यों का क्या कहना है संतम आत्माओं का क्या कहना है दो दृष्टिया किस प्रकार की है में स्थित रहने वाली की दृष्टि क्या है और एक आत्म ज्ञान परमात्म भाव में होने वाले की दृश्य किस प्रकार की है दोनों में अंतर किस प्रकार के है जो अंतर वो किस कारण से है कम से कम मौखिक रूप से साधित रूप से तो उसका ज्ञान होने ही जाए तब आगे उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे अपनी साधना करते रहे उसको प्राप्त करें। नहीं तो साधक लोग भी साधना बहुत करेंगे भगवान की उपासना पूजा बड़े बड़े पुरस्करण अवस्थान तमाम करेंगे लेकिन किसलिए इस किस माया में प्राप्त करने के लिए रोटियों की बसुई को प्राप्त करने के लिए शनिदेही की जीव हो जाए पुत्री प्राप्त हो जाए सटवाही हो जाए धनी हो जाए पदई प्राप्त हो जाए ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए नाना प्रकार के जितने तो भी लौकिक उपलब्धिया है उन्हीं की कामना व्रत करके तमाम साधना अरे माया में तो वैसे ही पड़े हुए हैं और उस माया में पड़े हुए करके भगवान से ही प्रार्थना करते हैं भगवान हमें ये माया में प्रश्न तो और जो और जिससे कि इस माया में खूब हमारे बचे रहे इस माया में हम छूटे नहीं ये कोई भगवान से तो प्रार्थना करने की बात ठीक भगवान को प्रार्थना करने की बात है कि भगवान इस माया को छुटारा इनमें कोई मातनी की नहीं हमारा माया मैं प्रश्न तो ये सब बात वो साफ सुझाते रहते हैं जब व्यक्ति को बुद्धि स्वीकार करें बात को तब इस तरफ ध्यान जाए उसको क्या क्या करना चाहिए साधना का उद्देश्य तो राम तो क्या है ये युद्ध जो वो भी साधना की तरफ से हो, को भाई अच्छी मैंने बातें बताने वाला है मार्गदर्शन देने वाले रावण रावण का जो होता है उसमें पहले देखो ये रावण जो है क्या ये मोह विद्या है और माया इसका बने और इस माया का फल रावण के चलता काली जगत के ऊपर चलेगा सब देखो जितने की माँ जितने ये थे बालक थे माल थे ये सब ने सबके ऊपर तो रावण की माया चल गई लक्ष्मण जी तक चल गए और लीला में भगवान राम तो परम परमात्मा है सीता जी माँ तो माया है भक्ति है लक्ष्मण जी जीव की जी स्थिति में आ जाते हैं अब जहाँ लक्ष्मण जी के जीव हर हुआ उसके बाद में बाकी सब जितनी सेना है वो सब जीव है देवता है तो भी जीव है और मनुष्य है तो भी जीव है तो भी जीव है सभी जीव जीवों की गणना कहा है कही आते की ईश्वर से लेकर करके जो ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ रचना स्थिति शुरू हुई वहाँ से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के आज के दिन के तक जीवों का विस्तार और अनेक कक्षाएं विभिन्न प्रकार के जीव है मंद है तीव्र बुद्धि के है चेतन है जड़ है उसमें देव भाव वाले भी है ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी है तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता जरूर कहलाते हैं लेकिन जीव ही को बिके वही से जीवों भी गिनती हो जाती है इसलिए कभी जहाँ तक जीवत्व भाव है वहाँ तक सबसे ऊपर माया है जब ये देखो ये विष्णु मुनियों की खोज और कितनी जो है की भावना का कहीं मात्र भी नहीं लगता जब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा में समय तीन थी तो तीन के मैंने फ्रेज हुआ एक दो तीन अब यहाँ तीन की गिनती आ गई दो की गिनती आ गई तो आप नियम क्या लगा कि हम माया जरूर कुछ न कुछ माने ब्रह्मा में समय क्या है माया की उपाधि के कारण से तुरंत बताना बोले परमात्मा एक अष्टी अखंड परमात्मा महा माया कोई माया नहीं कोई माया नहीं तो क्या चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप सर्वत्र विद्यमान करके तो तुम आश्रह हो तो परमात्मा माया सुभाग अब चाहे इसको भले ही ज्ञान हो कि हम ब्रह्मे लेकिन अगर ये लगता है कि हम ब्रह्मा और ये शंकर जी और ये विष्णु तो अगर इस प्रकार का मैं तुमका भेद लगता तो मैं वो जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है तो वो जो संख्याएं जो है वो मैथमेटिशियन कहते हैं संख्याएं जो है वो भावात्मक नहीं होती और किसी के ऊपर चर्चा भी नहीं करती दया में नहीं होता आप जब कैलकुलेशन उनमें करेंगे तो जितनी संख्या जाती है जितनी होगी वो अपना रिजल्ट दिखाएगी तो आपको चाहे रिजल्ट अच्छा रहे चाहे बुरा बात वे अपनी तरफ बहुत ही कठोर ऐसा है। कहते हैं मैथमेटिश कहते हैं कि ये जो है जो होती है ये ये जो है बड़ी ही कठोर है और हृदय होगा ऐसे ही एक प्रकार से कहो तो ये वेदांत भी बिल्कुल गलत से समार एकदम वो अगर उसकी एक फार्मूला अगर हमने लगाया कहा कि वो जहाँ द्वैठ होता है वहाँ माया होती है तो ब्रह्मा जी के ऊपर ये फार्मूला लगेगा सही लगेगा या गया तो प करता अरे साहब आपकी भावना सच्ची कहे लेकिन फार्मूला नहीं कहता फार्मूला तो ऐसे समझना नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है खुरा लगा माया का तात्पर्य क्या धीरे करके इसको समझते हैं आगे हाँ चल करके देखें मित्र नान्यापते रे सत्यम बदामत्मा सत्यम प्रयत